सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे हैं और एक बज चुके हैं एक बजे आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं उनसे बातें करते हैं उनका जीवन का जो खास अनुभव है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है जिससे हम सभी लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है प्रेरणा मिलता है तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ मोहन कोमावत हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते भी हैं उनकी आवाज़ से रूबरू हैं फ़ोन करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं रेडियो के बहुत अच्छे लिसनर हैं श्रोता हैं तो उनसे हम लोग जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से मोहनलाल कुमावत जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते जी मैं सभी श्रोता बंधुओं का और आदरणीय रमेश भाई का मैं जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों से रूबरू होने का मेरे को जो मौका दिया है उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद सभी श्रोता बंधुओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जी जी मोहन जी बहुत ही अच्छी बातें होती हैं जब भी कोई विषय पर बात करते हैं रेडियो पर आप भी अपने विचार व्यक्त करते हैं और शिक्षा के साथ काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आपका परिचय हो जाए तो आप अपने बारे में परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए जी मैं मूल रूप से इस आबूल दरा के पड़ोस में ही जो है बहुत पुरातन संस्कृति को समेटे हुए गांव रोईडा है वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ रोईडा जो अपने आप के अंदर अपनी ऐतिहासिक पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर लिए हुए हैं और मैं वहाँ से लगभग 20-22 साल पहले यहाँ आकर के बस गया था और मेरे पिताजी शिल्पकार थे अच्छा। उन्होंने अपने जीवन के अंदर लगभग 45 मंदिर बनाए पैंतालीस जी हाँ जिसमें से पांच जो है अबरोड परिक्षेत्र के अंदर और लगभग 40 जो है उन्होंने गुजरात के अंदर बनाए अच्छा। हम जो है मूल रूप से जो प्रजापति समय समुदाय जो जिनका पैतृक व्यवसाय है कारीगरी है तो उन्होंने जो है मुझे शिक्षक पेशे के अंदर जो डाला और उसके फलस्वरूप आज मैं अपना जीवन जो सुव्यवस्थित जी रहा हूं मेरे तीन पुत्र हैं बड़ा वाला पुत्र है हर्षवर्धन वो वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर आमथला राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है दूसरा बेटा है शक्तिवर्धन जो आर्किटेक्ट है जो अपने क्षेत्र के अंदर महारत हासिल है पी एच डी किया हुआ है तीसरा बेटा है ज्ञानवर्धन जो पो, पोलोटेक्निक कॉलेज सिरोई के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक मेरी बिटिया है योगिता जो वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ओर के अंदर हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत है मेरी धर्मपत्नी और मेरे साथ में मेरे पोते पोतिया वगैरह उनके सभी के साथ मैं जो बड़े खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने परिवार के बारे में अपने बारे में और मूल आप रोहडा से बिलोंग करते हैं रोईडा एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर शिव का बड़ा मंदिर है कभी हम लोग भी गए थे एक बार प्रदर्शनी वगैरह लगाई थी वहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी हमने किया था तो इसलिए मुझे याद है आइए आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं मोहन कुमावत जी आज के इस शो के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे रोइडा के अंदर आप रहे और मैं चाहूँगा कि वहाँ की कुछ ऐतिहासिक बातें या फिर धार्मिक जो मान्यताएँ उसके बारे में बताइए रोहिडा है वो अपने आप के अंदर बहुत पुरातन संस्कृति को समेटे हुए हैं पौराणिक काल के अंदर ऐसा जो है माना जाता है कि रोहित अपने हरिश्चंद्र तारामती के पुत्र रोहिताश्व कुमार को सर्पदंस वहाँ पर जो है बगीची है जो नदी के किनारे आई हुई है उसमें हुआ था और वहीं उन्होंने अपना जो है प्राणांत किया था और पुनः वापस जो है उनको जीवनदान मिला था तो रोहित कुमार के नाम से ही रोहितपुर नाम था इसका अभ्रंश होकर के और जो है धीरे धीरे ये जो रोहिणा के नाम से जाने जाने जाना, जाना जाने लगा इसके चारों किनारों पर चार धाम स्थित है चारों जगह पूजनीय शिव विराजमान हैं हमारे जो है रोएडा के अधिष्ठाई देवता है सोमनाथ महादेव जो बस के पास आए हुए हैं बहुत जो है प्रसिद्ध और अच्छा अच्छा मंदिर आया हुआ है उसके श्री चरणों के अंदर जो है तालाब है वो अपने समय समय पर जो जब उफान पे आता है तो उनके श्री शिवजी का अभिषेक करता है दूसरे नंबर पे आए हुए हैं राजेश्वर महादेव जिसकी स्थापना यहाँ के जो राजा हुए थे रोहित रोहिताश्वर जी उन्होंने मतलब जो है स्थापित किया था उनको ये सातवीं शताब्दी से भी पूर्व का जो है मंदिर है उसकी आप यदि कलाकृति देखो तो आप अचंब रह जाओ ये जो है पुराना रोयड़ा था जो नीचे ज़मीन के अंदर नदी ने अपना जब रास्ता बदला तो वो नीचे दफन हो चुका है जो उसके मंदिर के ठीक सामने ही बहुत जो है आ, जब जब भी वहाँ पर खुदाई होती है तो अंदर से जो वो आ, अंदर से कई प्रकार की बावड़ियाँ हैं कई प्रकार के मंदिर है जैसे रामजी मंदिर अभी अंदर से निकला है तो इस प्रकार से ये बहुत पुरातन नगरी रही हुई है फिर उसके दूसरे नदी के दूसरे छोर पर आपेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोहिताश्वर को सप्तंश हुआ था तो वो सुग्रीवेश्वर महादेव हैं वहाँ पर जो है हुआ मंदिर यानी चारों किनारों पर चारे धाम हैं और वैसे रुईड़ा को आदि जो है काशी माना जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है हर प्रकार के मंदिर स्थित है यहाँ की जो अध्यक्षशाई देवी है राजराजेश्वरी माता उनका मंदिर स्थित है फिर यहाँ पर भगवान विष्णु के मंदिर भी स्थित है राम द्वारा है फिर द्वारकाधीश का बहुत पुराना मंदिर यहाँ पर स्थित है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने जो है अज्ञातवास के दौरान जब इस क्षेत्र से होकर के गुजरे तो उन्होंने जहाँ पर मतलब विश्राम किया था विश्राम स्थली वो भी वहाँ पर जो है मौजूद है फिर यहाँ के से लगभग दो किलोमीटर दो ढाई किलोमीटर की दूरी पर जो परशुराम जी के पिताजी जबदिग्न ऋषि उनका बहुत पुराना मंदिर स्थित है और जब परशुराम जी ने अपने मातुश्री का श्री छेदन किया था वो इसी स्थान पे किया था और दुर्भाषा जी जब अपने आए थे स्नान करने के लिए तो पांडवों के अज्ञातवास में इसी स्थान पर आए थे और अपने आ, तत्कालीन समय के अंदर भगवान अपने उनकी नहीं उनकी धनपत्नी जो द्रौपदी थी उन्होंने उनके अंदर से भगवान श्री कृष्ण ने एक जो है वो पात्र में से जो एक चावल खा करके और जो है उनको जब सभी दुर्वासा मुनि और उनके जो शिष्यगण थे उनको डकारे आने शुरू हो गई थी और यहाँ से वो वापस लौट गए थे तो बहुत सुंदर स्थान है फिर सूर्य मंदिर स्थित है वासा नगरी के अंदर और बावड़ियों के अंदर तो मेरा ख्याल है पूरे सिरोई ज़िले के अंदर जितनी रोईढ़ा में बावड़ियां है इतनी कहीं पे बावड़ियां स्थित नहीं है लगभग 24 से 25 बावड़ियां थी जो लगभग अभी वर्तमान में पांच सात बावड़ियां अपने जो पुराने उस ढांचे के अंदर ही मौजूद है शेष बावड़ियों को या तो जो परिस्थितियों जो है समाप्त कर दिया गया है या उनको जो है दूसरे रूप में कुओं के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है तो ये तो थी इसकी पौराणिक और ये ऐतिहासिक संबंधित मैं आपको बताता हूँ कि धारा नगरी और चंद्रावती नगरी दोनों का जो है संधि स्थल है वो रोएडा में है तो ये चंद्रावती नगरी का जो विस्तार था परमारों की राजधानी यहाँ चंद्रावती थी और उज्जैन नगरी थी उधर उधर से धारा के राजा का जो है आ, अपने राज्य का विस्तार था वो रोयडा के इस किनारे पर था तो दोनों ही राजाओं ने मिलकर के और ऐसा बना, बनाया कि इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का जो आ, मतलब ऐसा अभ्यारण तत्कालीन समय के अंदर देखिए जीवों के प्रति कितने अध्या भाव था उस समय भी कि इस क्षेत्र के अंदर ना तो धारा के किसी व्यक्ति को शिकार करने की आज्ञा है न ही अपने चंद्रावती नगरी के किसी व्यक्ति को शिकार करने की आज्ञा है तो एक अभ्यारण्य स्थली था ये फिर आपको ताजुब होगा कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व के अंदर लोटाना नगर है जो रेडा से सात आठ किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पर जो है जलियावाला बाग जैसी घटना हुई थी अच्छा। तो उसको जो है वर्तमान के अंदर जीर्णोद्धार का दायित्व माननीय वसुंधरा राजे कि सरकार ने उठाया है कि उसको जो है वहाँ पर सैकड़ों की संख्या मतलब तत्कालीन समय के अंदर हजारों की संख्या के अंदर जो अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए थे लेकिन मेरा ख्याल है आ, उसको जो है समुचित स्थान जो इतिहासकारों ने नहीं दिया है हाँ हा, निश्चित रूप से पंडित गौरीशंकर हिराचंद ओर्झा का नाम आपने सुना होगा ये प्रसिद्ध इतिहासकार रोहिडा के निवासी थे और उन्होंने अपने इतिहास के अंदर इसको इस घटना का समुचित वर्णन किया है कर्नल टॉड ने भी इस घटना को स्थान दिया है लेकिन बहुत कम मायने में तो ये थी इसकी ऐतिहासिक और अपने पौराणिक संस्कृति अब रही बात सांस्कृतिक धरोहर जिसके मैं आपको बताता हूँ कि रोईडा नगरी है वो अपने आप के अंदर इतनी सुंदर विरासत लिए हुए यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ निवास करती है जिसमें मूल्य रूप से ब्राह्मण जैन कुमार अपने पटेल गांची और सोनार और ये लोहार और मेघवाल हिरागर मुसलमान आदि सब जातियाँ यहाँ पर है और रबारी लोग भी यहाँ जो है आसपास में रहते हैं भील ग्रासिया है भी रहते हैं इस प्रकार से अपने आप में कई जातियों को समेटे हुए हैं लेकिन उनके अंदर परस्पर इतना सुंदर सामंजस्य है कि परस्पर एक दूसरे के जब तीज त्यौहार होते हैं तो एक दूसरे को बधाई देने में नहीं चुकते हैं एक दूसरे को का मुंह मीठा करा कर और कहने का मतलब एक साम्प्रदायिक सौहार्द पूर्ण वातावरण वहां पर स्थित है और रोड़ा के गुलाम जामुन जिसके बारे में तो सर्व विदित है चंपा बाग गुलाम जामुन उसके नाम से भी वर्तमान में रोएडा प्रसिद्ध है तो इस प्रकार से हमारे रोएडा की ये विशेषता है जी मोहन लाल जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को रोहिडा के बारे में काफी कुछ जानकारी पूरी तरह से मिल गई है इतिहास संस्कृति और ऐतिहासिक जो बातें हैं वो आपने सब स्पष्ट रूप से बताया है और आशा करता हूँ जैसे कि जलैन वाला बाघ वाली जो घटना यहाँ पर घटी है उसके बारे में शायद इतिहास में कहीं उल्लेख है लेकिन फिर भी आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुर आते रहो जाओ काशी में। तो काशी में। तर पंडा घंटा भांग दूरा लटकत चारों कोना, अरे पंडा घंटा भांग दतूरा लटकत चारों कोना नत कचोड़ी कटत जलेबी बचत ही पौना कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में कदम तो राशी में तर जाओगे काशी में ओ, मस्त मलंगों की अभी है सब है देखो दीवाने पान लूटत खजान कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में कदम तो राखो काशी में तर जाओगे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 भाग लगाना खुद कबीर की खुशबू में यहाँ तुलसी की चौपाई हर्षचंद्र का जीवन भी जहाँ सच पर आचनाई कदम तो राखो काशी में तर जाओ काशी में कदम तो राशी में तर जाओ वन का यह मर्म समझ के जो मर घट के सन्यासी जन्म मरण के पार बसी ये है पार। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं मोहनलाल लाल कोमावत हमारे आज के खास मेहमान सलामी ज़िंदगी के हैं और उनसे बातें हो रही हैं रोहिडा के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताया इतिहास संस्कृति और ऐतिहासिक जो बातें हैं वो आपने बताया और शकर्ता आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चलिए अब मैं जानना चाहूँगा मोहन जी आपसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ और आपने अपना शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त किया मेरा जन्म सिरोई मुख्यालय पे हुआ मेरा ननियाल सिरोई में है तो उस प्रारंभिक शिक्षा है मेरी वो सिरोई में ही हुई मेरे मामा जी आदरणीय किशन लाल जी आ, कुमावत जो आ, शिक्षा साहित्य क्षेत्र के अंदर प्रखंड नाम से आ, जो अपनी मनुज नाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं उन्होंने जो है अपना साहित्य मनुज के नाम से लिखा है और उसके पश्चात मैं अपने पिताजी के साथ रोएडा आ गया तो रोएडा में मैंने सेकेंडरी एजुकेशन रोएडा में ही प्राप्त किया तत्पश्चात वहाँ से मैं जो है पुणे सिरोई गया और सिरोई के पश्चात मैंने एसटीसी करके और अपना सेवा काल आरम्भ किया मैंने शिक्षा जगत के अंदर 41 साल अपनी सेवाएं दी और उसके बाद मैं यहाँ स्थानीय गांधीनगर विद्यालय से जो है सेवानिवृत्त हुआ हुँ, हुँ. तो अब सेवा के संबंधित में जहाँ तक जो है मेरे प्रारंभिक जो मित्र थे जिसके अंदर श्री अर्जुन सिंह जी गहलोत जो प्रधानाध्यापक के पद से रिटायर्ड हुए और श्री शंकरलाल जी जो आ, शिक्षक के पद से रिटायर्ड हुए और हेरा जी वार साहब जो दिवंगत हो चुके हैं मनोहर दास जी वैष्णव जो मेरे परम मित्र है वो प्रधानाध्यापक के पद से रिटायर्ड हुए ये मेरे जो है आ, सहयोगी साथी रहे मेरे बचपन के मित्रों के अंदर गुलाब सिंह राठौड़ जो सिरोही में वर्तमान में है और मनोरा जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से रिटायर्ड हुए तो ये मेरे जो है मित्र आज भी उन्होंने जो शिक्षा जगत के अंदर जो सेवाएँ दी है वास्तव में बड़ी प्रशंसनीय है और हमारा मित्र मंडल बड़ा ही आ, मतलब समाज की सेवा के अंदर कार्यरत था और मतलब अपने शिक्षा का जो व्यवसाय है इसके अतिरिक्त जब भी समय मिलता हम समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे मेरे सेवा काल की जो प्रारंभिक स्थिति थी जब मैं ट्रेनिंग में था उसमें माननीय रूढ़ी जी श्रीमाली थे मेरे प्रधानाचार्य उन्होंने मैं उनके साथ शाम को टहलने जाता था तो एक दिन जो है सन सरोवर माउंट आबू पर जब हम बैठे तो उन्होंने एक पत्थर ले कर के और पानी के अंदर डाला और उन्होंने कहा कि मोहन कोई बात समझ में आई मैंने कहा आपने पत्थर ले पानी में डाला और क्या देख रहे हो मैंने उसमें से लहरें उठ रही है ये कहां से उठ रही है मैंने जहाँ से पत्थर डाला था कहां तक पहुंच रही है मैंने ठेठ किनारे तक पहुंच रही है तो उन्होंने कहा बेटा तुम आज अध्यापक बनने जा रहे हो तो जिस ढंग से ये पत्थर की लहरें दूर दूर तक जा रही है तुम अपने कार्यकलाप के द्वारा और अपने व्यवसाय के द्वारा जो है समाज के अंदर इसी प्रकार से अपने प्रयास के द्वारा अपने परिवार और अपने समाज के अंदर अपनी सेवाएँ दे करके और उसकी जो है शिक्षा को दूर दूर तक ले जाने का तुम प्रयास करोगे तो मैंने उनके उस बात को समझ करके और मैंने अपने जीवन के अंदर अपने परिवार के अंदर अपने भाइयों और बहनों को पढ़ाने के पश्चात मेरी दो बहनें अध्यापिकाएं हैं मीनाक्षी जो अध्यापिका है पिंडवाड़ा के अंदर और हेमलता है जो यहाँ अवरूढ़ में ही कार्यरत है तो उनको दोनों को और मेरा भाई है वो आर्किटेक्ट है तो इस प्रकार से उसके बाद फिर मैंने बच्चों को जो है पढ़ाया और आज आप लोगों के आशीर्वाद से चारों बच्चे राजकीय सेवा में हैं तो मैं पूज्य जो रूढ़ी लाल जी शिवाली दिवंगत हो गए हैं उनके कार्य पर कुछ खराब उतरने का मैंने प्रयास किया मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपने अपना एजुकेशन शिक्षा का विषय है उसको क्लियर किया कि आप अपना पढ़ाई पूरा करके दसवीं पूरा करके फिर आप सेवा में लगे और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें आपने अपने प्रिंसिपल का नाम लिया रोडीलाल लाल जी का नाम आपने लिया और उनको आप आदर्श मानते हैं तो मैं चाहूँगा कि उन्हें जब याद किया है तो उनके लिए अगर कोई गाना आप अगर डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे उन्हें हाँ उन्होंने अपने जीवन के अंदर हर व्यक्ति को धैर्य धारण करने के लिए और अपने गमों को पी जाने की बात उन्होंने कही उन्होंने कहा कि अपने गम हैं उनसे समझौता करके चलो कभी उनको उजागर करने का प्रयत्न करोगे तो लोग हंसेंगे तो मैं उनको गीत डेलीकेट करना चाहता हूँ समझौता गमों से कर लो ये जो है पंक्ति है समझौता गमों से कर लो समझौता गमों से कर लो भूल सभी से होती आई कौन है जिसने ना ठोकर खाई हो समझौता हम उसे कर लो समझ... कर लो, में कम भी मिलते हैं हो पतझड़ आते ही रहते हैं पतझड़ आते ही रहते हैं मधुबन फिर भी खिलते हैं हो समझौता से कर लो समझो हमों से कर लो कर लो समझौता गमों से कर लो ज़िंदगी में हम भी मिलते हैं ओ, ओ समझौता गमों से कर लो समझौता गमों से कर लो जिसने नाट होकर खाई भूल सभी से होती आई कौन है जिसने ने पाई ओ समझौता हमों से कर लो समझौता हमों से कर लो जिंदगी में कम भी मिलते हैं वो पतझड़ आते ही रहते हैं पतझड़ आते ही रहते हैं रोहित लाल जी श्री माली जी उनको खास ये गाना डेडिकेट कर दिया आपने आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये गाना बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये गीत कहीं ना कहीं हम सभी को मैसेज देता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हम भी अपने जीवन में सदा ही कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद एक नए विषय को लेकर हम भी चिंतित रहते हैं गम हमारे आसपास रहता है गम को अगर बहुत ज़्यादा तोजु दे तो गम बढ़ता है अगर उसको थोड़ा देर के लिए हम अगर उसको पी जाए ख़त्म कर दिए उसके बजाय अच्छी बातों के बारे में अगर सोचना शुरू करें तो हमारे जीवन में अच्छी बातें भी कृषि भी आती है तो इसी तरह जीवन में गम को पी जाए और समझौता कर ले गमों से तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सरल बन जाता है तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज था इस गीत में आशा करता हूँ आप सभी को भी यही मैसेज मिला होगा इस गीत के माध्यम से तो चलिए आगे बढ़ते हैं मोहनलाल जी से बातें हो रही हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि कई बार मुश्किलें आती हैं हमारे परिवार में एक छोटा परिवार है या आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी चीज़ें जो हैं हमें सोचनी पड़ती हैं करनी पड़ती है बच्चों का पालन पोषण फिर बहुत कुछ करना पड़ता है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जीवन में मुश्किल का दौर कब था और किस लिए था आदरणीय रवि जी भाई साहब आपने जो बात मेरे को जो पूछी है लगभग मेरे को काफ़ी जो है वर्षों के अतीत में जाना पड़ रहा है जब एक बहुत हादसा ऐसा हुआ जिसने मोरे पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया मेरे जी थे मेरी छोटी बहन है हेमलता जो यहाँ अध्यापिका है अपने हीरापुरा में तो उसके पति देव जब उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे उस समय उनके दुर्घटना के अंदर उनका देहावसान हो गया तो उस बहन को जो उसमें मात्र दसवीं पास ही थी हमने रात रात भर जागरण करके उसको पढ़ाया ट्वेल्थ पास करने के बाद उसको एस करवाया और एस करवाने कर। जब वो रात को पढ़ती थी तो नींद के झोंके लेती थी मतलब वो अवसाद में आ चुकी थी जब ऐसा ज़बरदस्त हादसा किसी के साथ होता है तो नेचुरली ये है जो अवसाद में आ जाना है तो वो अवसाद में आ गई थी तो उसको प्रेरित करके और हमने पढ़ाया रात रात भर जागरण करके और उसके बाद जब वो ये हादसा हो गया उसके बाद में हमने जो हमारे पूरे परिवार उसके गम के अंदर डूब गया उन परिस्थितियों के अंदर जो है उस बहन को सहारा देने के अलावा हमारे पास क्योंकि हम आर्थिक स्थिति से इतने मजबूत भी नहीं थे तो उस बहन को हमने ट्रेनिंग करवाई और एस करने के बाद में वो पहले तो नर्स बनी थी लेकिन नर्स पर उसका जो है वो इतनी पकड़ नहीं रह पाई और आप जानते ही हो नर्स जैसे व्यवसाय के अंदर पूरी तरह से व्यक्ति को जो है चौबीस घंटे सतर्क रह करके और उस व्यवसाय में व्यवसाय से जुड़े रहना पड़ता है तो ये उसके लिए संभव नहीं था तो फिर हमने एसटीसी उसको करवाया फिर अध्यापिका के पद पर वो अब कार्यरत हैं दो बच्चे हैं अभी उसके तो वो दोनों बच्चे एक बच्चे ने बच्चे ने पोलोटेक्निक कॉलेज किया है और दूसरे ने जो एम ए किया है और अब उसकी स्थिति जो है सुधर गई है तो सबसे बड़ा गम हमारे परिवार में वही आया था ऐसा हादसा जिसके कारण हम अब जाकर के उबर पाए हैं चीज़ें जो है कई बार हमारे पास उतनी क्षमता नहीं होती है तो तब ज़्यादा मुश्किल होती है और उस समय हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं परिवार मिलकर जब उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है तो आसानी हो जाता है और सभी लोग जब प्यार से उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं तो ऐसे मुश्किल घड़ी में भी हम अपने आप को संभाल लेते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे जीवन में कई लोग आते जाते हैं कुछ ना कुछ व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता ही है तो आपके जीवन में किन लोगों का प्रभाव ज़्यादा रहा उनके बारे में बताइए जी प्रारंभिक क्षेत्र के अंदर तो मेरे मामा जी किशन लाल जी मनोज है उनका मेरे जीवन पर अधिक प्रभाव रहा वो मेरे लिए आदर्श है फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में जब आया तो इंदरलाल जी पटेल और अपने सौभागी मलजी जैन ये दो अध्यापक रहे उन्होंने मेरे जीवन की को मतलब आगे बढ़ाने के लिए मेरे मेरे मुझे और मेरे परिवार को प्रेरित किया उन्होंने कहा कि तुम आगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे मात्र दसवीं कक्षा पास करके छोड़ देने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस समय रोएडा में मात्र दसवीं तक ही आ, अपने क्या नाम पढ़ाई होती थी तो उसके बाद में हम श्रीय पढ़ने के लिए गए तो उन लोगों ने ही मेरे पिताजी और वगैरह उनको मोटिवेट किया कि अब बच्चे को यदि इनका जीवन बनाना है तो आगे पढ़ाओ उसके बाद मैं श्रीय पढ़ने के बाद अजमेर में कॉलेज बीएड कॉलेज के लिए गया बीएड एड वहाँ से अजमेर से मैंने गया गवर्नमेंट टी कॉलेज से तो वहाँ श्रीमती कमला अग्रवाल उन्होंने साहित्य के प्रति मेरे में इतना मतलब बढ़िया मेरी दिशा को बदला कि मुझे राज्य सरकार द्वारा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे को प्राप्त हुआ साहित्य के क्षेत्र में तो एक थीम को लेकर के वहाँ पर मेरे को पुरस्कृत किया उसकी थीम इस प्रकार से थी कि मेरा ख्याल है इतिहास इस बात का गवाह है कि पन्ना धाय को सब याद करते हैं लेकिन उसके पुत्र चंदन को कोई याद नहीं करता क्यों क्योंकि कुर्बानी तो चंदन की हुई है पन्ना दाए तो माँ थी लेकिन कुर्बानी तो चंदन की हुई है तो चंदन कहता है कि मेरे रगों के अंदर भी तो तुम्हारा रक्त था तो ऐसी स्थिति में जब बनवीर की तलवार चंदन के गले पे चलती है और वापस उठती है तो उस पर जो है खून की बूंद लटक रही थी उसमें चंदन का चेहरा मुस्कुराता हुआ कह रहा था कि माँ क्या अपने खून पर तेरे को इतना भी विश्वास नहीं था तो दो पंक्ति है उसकी मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि क्यों बहा रही हो अब आंसू क्यों बहा रही हो अब आंसू क्यों सिसक रही हो ममता में क्यों बहा रही हो अब आँसू क्यों सिसक रही हो ममता में क्या इतिहास दिया है दुनिया को जा दफन किया है ममता को यानि चंदन का कहना था कि माँ मेरे को सोते हुए तूने मरवा दिया अगर आपने मेरे को जगाया भी होता तो मैं उफ तक नहीं करता क्यों क्योंकि मेरे अंदर भी तुम्हारा ही रक्त दौड़ रहा है तो माँ की ममता है यानी सबसे सुरक्षित स्थान बच्चे का होता है माँ की गोद और उसमें गोद में ही उसने जब बच्चे को मरवा दिया तो चंदन की व्यथा के नाम से मैंने जो वहाँ पर जो व्याख्यान किया था तो उसमें मेरे को साहित्य पुरस्कार मिला राज्य सरकार द्वारा उसके द्वितीय चरण के अंदर मेरे जो है पूज्य गुरुदेव है मोहन जी शर्मा उनके आशीर्वाद से उन्होंने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी यानी मेरे जीवन के अंदर जो जो भी बुराइयाँ थी उन्होंने छलनी का काम किया और जो है मेरे को बिल्कुल पवित्र आत्मा की तरह उन्होंने उभारने का प्रयत्न किया सभी प्रकार के मेरे अंदर जो मानवीय गुण थे वो भरने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया उनको मैं आज जो है याद करके और आदरणीय रमेश जी भाई साहब को मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने पूज्य गुरुदेव जी का स्मरण करवा करके और मेरे अंदर कुछ चिंगारी उत्पन्न करने का प्रयास किया मोहनलाल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन में आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन आगे बढ़ने के पीछे जो सीडिया या फिर जो स्टेप्स होते हैं उन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं हम किसी न किसी व्यक्ति का सहयोग या प्रेम पाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने उन लोगों को याद किया जिनके आदर्श आपके जीवन में बने रहे उन्हें आज भी आप याद करते हैं हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जीवन में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और किसी का जीवन संवारने के लिए अगर कुछ कलाकारी किनके द्वारा होती है, तो उन्हें जीवन भर याद रखते हैं हम लोग यादों का सिलसिला जारी रहेगा सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में एक बात ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं आप सुने हैं रेडो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्करा आते रहो जाएगा माटी के मोर जग में रह जाएंगे प्यारे थे को एक दिन बीत जाएगा माटी के मोर जग में रह जाएंगे प्यारे थे को जाएगा माटी के जग में रह जाएंगे तेरे ला ला ला ला, ला, ला। फिर भी पिछड़ा यार मिलाए अनहोनी पथ में कांटे लाख दिखाए होनी तो फिर भी पिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी जाएगा माटी के मन जगमे रह जाएंगे प्यारे तेरे को ला ला ला ला, ला, ला। I got.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 आप सभी बहुत अच्छे एन्जॉय कर रहे होंगे आनंद मगन होकर कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग ऐसे ही सिक्सटी प्लस वालों का जो जीवन है उसके बारे में बात करते हैं तो मोहनलाल कुमावत जी भी काफ़ी समय से इस विषय को सुनते आए हैं और उनकी कहानी को हम आज सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग यात्राएँ बहुत करते हैं मैं चाहूँगा कि आप स्कूल एजुकेशन फ़ील्ड में कुछ यात्राएँ की हों बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए या आसपास की जो अच्छी चीज़ें हैं या आपने कहीं उन चीज़ों को देखा हो आपके जहन में लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है राजस्थान के आसपास रोडिया के आसपास तो उसके बारे में भी आप वर्णन कर सकते हाँ यात्रा वैसे बच्चों के साथ मैं कई बार जो है पर्यटन स्थलों पर मैंने यात्रा की जिसमें मुख्य रूप से उदयपुर है उदयपुर के अंदर तो आपको मालूम ही है कि ज़िलों की नगरी उदयपुर उसको सभी आप जानते हैं हमारे वास्तव में अपने आप में उदयपुर है जो सौंदर्य को समेटे हुए हैं और रही बात मेवाड़ के जो है अपने सीमाएं हैं वो रोडा को टच करती है तो रोडा के बहुत से लड़कियों की शादियां अपने उदयपुर में हुई है और उदयपुर की बहुत सी लड़कियां जो रोडा में हैं जिसमें ब्राह्मण समुदाय में विशेष रूप से तो हमारी जो है जो मेवाड़ की संस्कृति और सिर दरा की संस्कृति परस्पर जुड़ी हुई है रही बात हमारे राजा महाराजाओं के भी बहुत संबंध रहे हैं उदयपुर से तो हमारे निकटतम स्थान होने के कारण अपन जो उदयपुर से बड़े ही टच में रहे दूसरी बात आबू की जो प्रवत श्रृंखला है जो अपना अर्बुदाचल है इसकी जो है श्रेणियों को मैंने अपने पाँवों के द्वारा चढ़ करके तय करके मतलब वास्तान तरफ पर, की तरफ से भी ऊपर मैं चढ़ा हूँ आबू अच्छा। पर फिर अपने ये गंगाजलिया की तरफ से भी आबू पर मैं चढ़ा हूँ फिर अनादरा की तरफ से भी मैं आबू पर चढ़ा हूँ यानी मैंने पाँवों के माध्यम से जो चढ़ने का प्रयास किया तिल्पी खेड़ा की तरफ से भी मैं चढ़ा हूँ यानी चारों तरफ से मैंने जो चढ़ाई की है आबू पर और जो है प्रकृति का बड़ा आनंद लूटा मैंने तो और मैंने जो है इसके बारे में जो सम भी लिखे हैं और समय समय पर जो है अखबार में प्रकाशित भी होते रहे हैं और मूल रूप से अरावली की व्यथा के नाम से मैंने जो है एक पुस्तक लिखी थी लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं उसको छपवा नहीं पाया क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति मेरी इतनी प्रबल भी नहीं थी और उसके अंदर मतलब जो आजकल जो रावली के बारे में लोगों के जो ये हिमालय पर्वत है अपना ये तो नवीन पर्वत है आपके उनकी श्रृंखला को देखो अभी भी आपको प्रतिदिन समाचार पत्र और टीवी में आपको सुनने को मिलता है कि वहाँ से पर्वत हिल गया वो जो है ज़मीन पे आ गया है लेकिन ये घटना अपने आबू क्षेत्र में कम है ये जब से सबसे पुराना पर्वत है ये जो है अवसादी और अपने वो अपने प्रसिद्ध चट्टानों से बना हुआ है और जिसमें बहुत पुराने टाइम में जो ज्वालामुखी जो था उसके कारण जो ये पर्वत श्रेणियाँ बनी है और ये नक्की झील है उसी का परिणाम है कि जिस ज्वालामुखी का मुंह था उसके अंदर जो क्रेटर बना था उसके अंदर ये नक्की झील बनी हुई है तो बहुत सुंदर इसका और अपने आदरणीय डॉक्टर साहब है अपने शर्मा जी वो इसके बारे में इतना सुंदर चित्रण करते हैं कि अपन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं भाव विभोर हो जाते हैं उनके भगवान माँ हंसवाइनी ने उनको क्या तो गला दिया है उनकी वो पाखी जो अपने गीत है वो बड़ा ही सुरम्य है और अपने आप में आबू की छठा को समेटे हुए हैं मेरे अन्य मित्र मंडल के अंदर मोतीलाल सोनिश जो अध्यापक है अमृतलाल जी व्यास है फिर अपने यहाँ जो योगेंद्र सिंह परियार है जो मेरे संस्था प्रधान भी रह चुके हैं लेकिन मेरे मित्र भी है और अन्य मित्रों के अंदर जो मेरे समुदाय के अंदर जो जो भी मित्र रहे हैं उन्होंने सब उनकी आध्यात्मिक विचारधारा से मैं जो है बड़ा प्रेरित हूँ और उन्होंने मेरे कुछ दिया ही है और मैंने उसको ग्रहण करके और अपना जीवन प्रशस्त किया है और मैं उनको आपके रेडियो के माध्यम से साधुवाद भी देता हूं कि समय समय पे उन्होंने एक दर्दनाक हादसा हुआ जिससे मेरी नेत्र ज्योति चली गई है लेकिन मेरे को इस बात का गम नहीं है क्यों क्योंकि देखो परमात्मा कितना दयालु है मेरी इकतालीस साल की सेवाएं जब किनारे पे आ गई तब जाके ये हादसा हुआ तो उसके अंदर निश्चित रूप से आँखें चली गई लेकिन ये इसमें भी आत्मकल्याण मेरा छिपा हुआ है कि मैं अपने आप के अंदर झाँकूँ कि अब बाहर की दुनिया तो मोहन बहुत देख ली अपने भीतर जागो अपने आप में देखने का प्रयत्न करो जब अपन मेडिटेशन करते हैं तब अपन को जाकर के पता चलता है कि अपन कहाँ इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता कि अपना शरीर कहाँ है अपन कहाँ है अपना मन बिल्कुल मतलब निष्प्राण ओपन हो जाते हैं मेडिटेशन के अंदर और वो सुख में क्षण है वास्तव में बड़े ही अनुकरणीय है और वो प्रेरणा पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा और अपने ये ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन हैं उनके द्वारा जब मेरे को मिली तो मैं जो है अपना जो इस कार्यक्रम को मैं आगे अनवरत रखे हुए हूँ फिर मेरा जो स्वास्थ्य इस समय नेत्र व्याधि को छोड़ के पूरी तरह मैं फिट हूँ तिरसठ साल की मेरी उम्र हो गई लेकिन मैं जो है हर प्रकार से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता हूँ वही प्रातःकाल चार बजे उठना योगा व्यायाम स्नान ध्यान और परमात्मा का भजन करने के बाद जो है अपने आजकल तो मेरे नए मित्र छोटे छोटे मेरे बाल गोपाल हुए हैं पोते और पोतिया उनके साथ अपना जीवन में व्यतीत करता हूँ और भगवान का नाम लेता हूं और आनंद में रहता हूं। लेकिन मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप निश्चित रूप से रमेश जी भाई साहब द्वारा बताए हुए मार्ग पर यदि चलने का प्रयास करेंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा मोहनलाल जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप माउंट के इस पहाड़ी को चारों दिशा से आपने पार किया है <laughs> क्योंकि आज हम लोग ट्रैवलिंग बहुत अच्छी तरह से हम लोग करते हैं लेकिन चल के अभी तक नहीं गए हम लोग और आपको सुन के मुझे अच्छा लगा कई बार ऐसा होता है कुछ फेस्टिवल है तो चलो यात्राएं कर रहे हैं पदयात्राएँ कर रहे हैं उस समय हम लोग चले थे लेकिन ऐसा ख़ास अलग अलग दिशाओं से माउंट पर्वत चढ़ना यह आपके द्वारा सुनने को मिला अच्छा लगा हमें और आपने डॉक्टर शर्मा जी के बारे में भी बताया माउंट के बारे में अरावली पर्वत के बारे में वो बात करते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुनने में और हमने पूरी सीरीज भी चलाई थी उनकी अरावली पर्वत की माउंट आबू की गौरव गाथा करके जिसको आप सभी लोगों ने सुना होगा मोहनलाल जी बहुत ही अच्छी बातें हुई आज के इस कार्यक्रम में और 63 में भी आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आने के लिए मैं सभी का अभिवादन करता हूँ और आदरणीय रमेश जी भाई का भी मैं जो है तय दिल से शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने मेरी इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो है वहाँ तक आने में असमर्थ है तो इन्होंने मेरे घर पर आकर के और मेरे को जो है इन्होंने झकझोरा और कुछ मतलब जो है अपने आप के अंदर ये महसूस करने का प्रयास किया कि देख इस जीवन के अंदर कई चीज़ें हैं जो अपने जीवन में उतारने लायक है तो आपने इस्लामी ज़िंदगी के माध्यम से मुझे जो है आपने लोगों से रूबरू कराया मेरे अपने सभी श्रोता बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूं और जाने अनजाने में जहां तक मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है लेकिन कोई अशुद्धि या त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थती हूं धन्यवाद सभी बंधुओं का मोहनलाल जी बहुत ही अच्छा लगा हमें भी खुशी हुई आपसे कुछ रोहिडा का इतिहास सांस्कृतिक बातें वो सारी बातें हम सभी को सुनने को मिला और एक शिक्षक होने के नाते आपने इतिहास के अंदर रुचि लिया और उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास अपने दिल दिमाग में संजोए रखे हैं जो आज आपने हाँ सुनाया तो चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद और इसी के साथ सभी हमारे श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बातें आज के इस एपिसोड में आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसे अपने जीवन में रखें और दूसरों को बताएं और आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और मोहनलाल कुमावत जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो 上 3 people